काफी कि मैं को मैं आज समाज से और में में पे मैं जब 19 तारीख की रात को बजे था तो बहुत तो बहुत रूप मुझे एक 104 डिग्री का बुखार था और पूरा शरीर करीब करीब टूट चुका था और आज यहाँ की शुद्ध हवा भोजन और पानी से आपके सामने बिल्कुल ठीक हो यह तो हुई मेरी यहाँ की स्कूल उपलब्धि कक्षाओं में जो उच्चतर स्तर का ज्ञान दिया गया उससे ईश्वर उपासना से संबंधित मेरे कई बिंदु बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं एक खास बात जो जिंदगी में मेरे को पहली बार समझ में आई है कि अभी ईश्वर हमारे साथ है इसकी प्रामाणिकता मेरे को जिंदगी में पहली बार इस शिविर में समझ में आई है जैसा कि आपको बताया मैं मैंने परिवार में जन्मा हूँ और आज यहाँ से यह व्रत लेकर जा रहा हूँ कि मैं अब स्वयं अपने घर में अग्निहोत्र यज्ञ करूंगा जब से आज समाज से जुड़ा हो तो करीब हर महीने एक बार कम से कम मैं वहाँ पे जगह में सम्मिलित होता रहा और पिछले दो से तीन महीने में कुछ ऐसे विचार विचारधारा बनी थी जगह में मैंने भी सहयोग करना चालू किया और अब मैं स्वयं अपने घर में दर्शन योग महाविद्यालय के सभी ब्रह्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं का हर बात में तुरंत सहयोग मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंत में पुनः सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद श्री मनीष जी उनके पीछे श्री धर्मेंद्र जी धाकड़ तैयार रहे ओ, सभी को जैसा कि लिखा है ओम उच्च स्तरीय प्रदान करने के लिए मैं यहाँ पे संस्था ओम दर्शन महाविद्यालय एवं से धन्यवाद यहाँ पर आकर सुबह से लेकर सुबह व्यायाम से लेकर और संख्या समाधान निधि विवेक वैराग्य और उपासना की कक्षाओं में इतनी सूक्ष्मता और सरलता से विश्व को बताया गया कि उसे समझना बड़ा सरल था जिसका हमें बहुत ही अधिक लाभ मिला है और अपने दोषों का ज्ञान पर त्रुटि करते थे और यहाँ पर जो मोन की व्यवस्था कराई गई इससे विशेष लाभ मिला कि हमें मोन रह अपनी कितनी वृत्तियां एकाग्र होती हैं कितने दोषों का पता चलता है तो शिविर में आने का जो विशेष लाभ हुआ है इसके लिए मैं दस से करता हूं। पर। तो करता हूं। कि श्री वीरेंद्र कुमार जी तैयार रहे हो नमस्ते सम्मानी एवं मान शक्ति मैं धर्मेंद्र ठाकड़ इंदौर मध्य प्रदेश मैं योग तो प्रशिक्षकों कराते हैं और योग तो हुए हुए सुबह से लेके शाम तक इस सभी कक्षाओं से मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुआ तकलीफें हुई कष्ट हुए थोड़ा सा मन बहुत शांति रहे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता रहेगा लेकिन संकल्प तो बनाया था कक्षा में सीखना आसान हो जाता है कि चलो ये क्या है इसीलिए हम ये लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं पर चलो आप लाइफ में अप्लाई करते हैं तो मुश्किल होता है मन बार बार धोखा देगा नहीं चार बज गए कट्टी बज पांच मिनट कौन हो सकते हैं दस मिनट कौन हो सकते हैं फिर कर परिश्रम करो अभी बन जाओगे तो इस तरह से मैं धीरे धीरे प्रेरणा लेता रहा सभी विधि में बहुत आसानी से सभी जितना भी हमें पढ़ाया वेदों के बारे में दर्शनों के बारे में बहुत अच्छा था अब ऐसा लगा था अभी तो फ्लाइट ऑफ करने वाली थी पता नहीं चला पाँच दिन कैसे खत्म हो गए अभी तो और दिनों तक चलते रहना चाहिए ताकि हम और कुछ सीख पाते और मैं चाहूंगा आपसे निवेदन करूँगा कि जो है कई बार इस तरह के शिविर आयोजित करते रहे और हम बार बार इन शिविरों रहें तकलीफ आगे संघर्ष हो गए करेंगे प्रयास कैसे आएंगे याद तो रखी है न संघर्ष न सीने में ना संघर्ष न तकलीफ क्या मजाक है सीने में तू पी धम सहर जब लक्ष्य रखेंगे सीने में धन्यवाद आपका भी धन्यवाद श्री वीरेंद्र कुमार जी आज ये ठीक है बहुत ज्यादा ज़्यादा नजर डिस्ट्रिक्ट पंचकुला चंडीगढ़ के पास वहां से आया हूं और मास्टर ऑफ योग मैंने किया हुआ है उत्तराखंड के यूनिवर्सिटी से तो मंच पर उपस्थित विधवत् आ जाइए और संन्यास संन्यासगंध मेरे प्रेमी जन्म और मातृशक्ति आप सबको मेरे से, तो से है। इस योग शिविर में उच्च स्तरीय में आने का एक बहुत अच्छा फायदा हुआ वो ये कि सामने आपके बहुत बढ़िया बड़ी बढ़िया भोजन बनाकर रखा हुआ है और उस भोजन को आपने खाना नहीं है तो ये जो प्रैक्टिकल दिया है कि हम कितनी अविद्या के अंदर हैं हमारी अविज्ञ किस किस प्रकार की है हम आत्मा होते हुए भी अपने आप को आत्मा नहीं समझते मैं सदा रहने वाला हूँ और ये शरीर सदा समाप्त हो जाएगा तो इसको ये जो दुनिया में परिवर्तन हो रहा है ये जो प्रकृति प्रतिक्षण बदल रही है इसका जो तो नजदीक से बिल्कुल पास से जाकर के जो तो प्रयोग किए गए हैं वो प्रयोग वाकई बहुत अच्छे हैं और ये जो सुबह सुबह सेवा का कार्य है शाम को सेवा का कार्य है ये सेवा साधना स्वाध्याय और वो भी गुरु जनों के साथ अकेले में भी हम पढ़ सकते हैं हमारे पास पुस्तकें बहुत हैं, बताने वाले बहुत हैं, लेकिन जो सही रास्ता है उसको बताने वाले विद्वत जन के साथ बैठ के जब हम करते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है और ये जो प्रैक्टिकल है वो उसी के लिए क्रिया जो स्थिति रखा गया है ये उसी का एक बढ़िया सा ट्रेलर है। ये ट्रेलर कह सकते हैं इस ट्रेलर को और आगे हम कितना पढ़ा सकते हैं ये हमारी अपनी सामर्थ्य है अगर हम सारे के सारे व्यक्ति ये चाहें कि लंबे शिविर भी चलें, और हम उसमें सहयोग करें आने वाले बने और उसका खर्चा पानी आप उठाए तो ये शिविर भी लंबा हो सकता है और कभी भी हमें आचार्यों के बिना सही मार्गदर्शन के बिना नहीं करना चाहिए हम हाँ। फायदा कम हो और नुकसान ज्यादा हो जाए तो उसका कोई औचित्य नहीं फायदा चाहे कम हो थोड़ा सीखें लेकिन सीखें सही तभी उसका फायदा है तो मैं तो यह चाहूंगा कि ये शिविर बड़े टाइम के लिए रखे जाए तो उनमें चाहे रहने वाले कम हो पर वो अच्छे आदमी और ये जो मौन का है मौन के अंदर हम अपने आप को परीक्षण करके देखते हैं हमें पता लगता है कि हम कितनी गलती कर रहे हैं और स्वीकार भी करते हैं कि नहीं ये स्वीकार करना जो है वो इन्हीं के आचार्य गर्वों के सामने ही पता लगता है कि हम कितना स्वीकार कर पाते हैं जो स्वीकार कर लेता है तो वो अपनी गलती को सुधार भी लेता है हम बहाना ढूंढते हैं कि स्वीकार नहीं करते ये परिस्थिति हो गई थी वो हो गई थी ये स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है तो यहाँ दो तीन पॉइंट सीखने के थे एक तो लेख के आचार्यों के साथ बैठ के उसको प्रैक्टिकल करना तो बहुत बड़े बड़े शिविर किए हैं हमने लेकिन ये जो प्रयोग है इन प्रयोगों को यही पर सीखा है और इन प्रयोग से मुझे तो बहुत फायदा हुआ है हो सकता है आप में से भी बहुत तो हुआ होगा और नहीं हुआ है तो हम उसको ध्यान से आगे भी इसी प्रकार से करें कि हम कुछ सीख के जाए खाने को तो हमारे पास पौधे घर में भी रेस्ट भी कर सकते हैं सेवा भी होती है हमारी लेकिन हम यहाँ इसीलिए आते हैं कि यहाँ सेवा श्रद्धा और प्रयोग ये सामने करते देखें हो तो सकता है कहीं तो हम गलती भी कर रहे होंगे आचार्य लोगों से निवेदन करता हूँ और हम सदा ही सुधार की गुंजाइश करते हैं कोशिश करेंगे हम आगे भी ठीक रहे तो श्री वीरेंद्र कुमार जी का भी धन्यवाद जैसा कि हमने जो चयन किया था उसके अनुसार जैसा कि हमने निर्धारित किया था तो पुरुषों की ओर का जो क्रम है वह समाप्त तो हुआ है माता, ओ, माता ओ और माताओं और और से क्रम चलेगा इस बीच में बताना स्वामी पधार चुके हैं हमारे मध्य में यहाँ पर इसी परिसर में चलने वाले आर्ष कन्या गुरुकुल के आचार्य शीतल जी भी पधार चुके हैं इनका भी हार्दिक स्वागत है माताओं और बहनों की ओर से सर्वप्रथम डॉक्टर सुजीत सुचिताजी वो अपना अनुभव सुनाने के लिए यहाँ पधारेगी उनके पीछे डॉक्टर सुजाता जी तैयार ओम। संसार तो सबसे पहले से ये पांच उच्च स्तरीय योग प्रशिक्षण शिविर अच्छे तरीके से संपन्न हुआ तो आदरणीय महाराज के चरणों में शतमस्कार आदरणीय आदरणीय स्वामी जी माता जी दिनेश आचार्य जी और आदरणीय ईश्वरानंद आचार्य जी और आदरणीय ये प्रेरणा पुस्तक आचार्य शीतल जी के बहुत ही प्रेम से मानी पेशे से मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर की भाषा में भी मैं अपने अनुभव सुनाऊंगी हम जख्मी आत्माएं यहाँ आए हमारे जख्मों को ठीक से एनालाइज करके उसको साफ करके मलम लगाया स्वामी जी ने और बाद में स्वामी क्रदेव जी ने उसकी पट्टी बांधी और आचार्य दिनेश जी ने हमको समझाया कि किसी कैसी गोलियां खानी है क्या क्या परहेज करना है और हम लगते लगते गलगे ही लगे तो स्वामी आचार्य ईश्वरा ईश्वरा चंद्र जी ने रोका और कहा कि दर्द बहुत है मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ और उन्होंने ऐसे डरा प्रयोगों से कराए कि सबको कंगाल के रूप में देखो और स्वामी जी के सामने आए तो हम तो स्वामी जी को तो भी कंगाल के रूप में देखना पड़ा इतने भयानक प्रयोग उन्होंने कराए इंजेक्शन के समान ही थे लेकिन उसका बहुत लाभ हुआ और यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे सूरज से तप्ती हुई धरती को मिल जाए तस्वर की छाया जैसे हमारी आत्माए पीड़ित आत्माए राग भेष अविद्या से पीड़ित हुई जी हुई आत्माएं इस आर्य की छाया में आकर जैसे शामिल वैसा ही महसूस होता है और मैं आशा करती हूँ किसी प्रकार की शिविर यहाँ के सब को तो मिलकर ट्रस्टी लोगों का भी मैं बहुत धन्यवाद मानती हूँ यहाँ के तो के पादर पाचिका है बहुत सारे तरह लोगों का भी इतनी अच्छी व्यवस्था की और भविष्य में भी ऐसी अपेक्षा करती हूँ कि ऐसे प्रकार के शिविर होते रहे और पीड़ित आत्माएं हमारे जैसी और हम और कई आत्माओं को भी प्रेरित करेंगे यहाँ आकर बहुत तो अच्छी तरीके से लाभ उठाए और यहाँ से निरोगी बनकर जाए शरीर के साथ साथ मनोर आत्मा को भी निरोगी करें धन्यवाद डॉक्टर सुजित सुजाता जी और इनके पीछे भी और सभी सर्वप्रथम जीवन के बहुत आभारियाँ की इतने अच्छे शिविर में मुझे आने का यहाँ पे मौका मिला और मैं बहुत दिल से आ रही उन्होंने हमको यहाँ पे इतना अच्छा सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण बात तो मुझे यह लगी कि दर्शन के और जो वेद मंत्र के जो चुने हुए जो मंत्र थे और सूत्र थे वो इतने निेरे थे कि हर पल हम हमारे जिंदगी में हमारे जीवन में अब जो वापस लौट लड़के जाएंगे तो लगभग हमारी यहाँ पे परीक्षा होगी और इतने अच्छे मंत्र और सूत्रों का चुनाव किया की दर्शन पढ़ने की तड़प अब मन में आ गई है और स्वामी विवेकानंद जी को तो सभी, सभी को पता कि कठिन से कठिन विषय भी, भी बहुत आसानी से समझा देते हैं तो बहुत आसानी से उन्होंने कहा कि दोषों से खुद भी तकलीफ होती है और सभी को तकलीफ होती है और दोनों से हमको भी सुख मिलता है और सभी को सुख मिलता है राग द्वेज के मायने उन्होंने सूक्ष्म द्वीज भी हमका औद किया और उसके बाद आचार्य दिनेश जी ने यद्यासन का जो हमें पढ़ाया अब तक तो, तो मैं सिर्फ केवल स्वाध्याय करती थी वो तो मैं करती थी कभी नहीं लेकिन मनन निधिध्यासन नी, ये कुछ बातें पता नहीं थी तो निधिध्यासन का विशेष परीक्षण करके दृढ़ निश्चय करना और जो जो समझा हुआ ज्ञान है और अपने बुद्धि में और हृदय में बिठाना इस प्रकार अब मैं स्वाध्याय करने की कोशिश करूंगी और आचार्य ईश्वरानंद जी के बारे में क्या कहूँ की मैं दो में जब आ रही थी तो स्टूडेंट थे और उनमें इतना प्रोग्रेस देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि उनका जो पढ़ाने का ढंग है उससे मैं बहुत प्रभावित हुई मैं तो मांगती थी कि गुरु श्रंखला की ये जो सेकंड जनरेशन चल रहा है इसमें ही स्वास्थ्य सत्रपति तो जी ने हिरे तराशे हैं लेकिन अब थर्ड जनरेशन में भी इतने अच्छे हीरे लग रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम सभी को तो इसका बहुत लाभ होगा उन्होंने जब कहा कि प्रकृति हमें शब्द स्पक्ष रूप्रस्त गंध के द्वारा हर समय लुभाती है मूर्ख बनाती है और बार बार बंधन में लाती है ये वाक्य तो मेरे हृदय में और बुद्धि में भी छठ गए हैं और वो भी कहा कि संसार तो पूरा दुखों का घर है यहाँ पे बुद्धिमानों के रहने की, की जगह ही नहीं है जब हमें एक सुख के लिए चार चार दुख जब हमको सहन पड़ते हैं तो हम कितने मूर्ख है तो हमारी दुखता हमारी स्थल बुद्धि हमें यहाँ पे जान हुआ और यहाँ से जाने के बाद और आचार्य ध्रुवदेव स्वामी ध्रुवदेव जी को भी मैं वक्त आऊँ उनको भी मैंने स्टूडेंट लाइफ में देखा था और उनको देखते ही शांतता की मूर्ति ऐसे करते हैं वो और उपासना के पहले जो भी स्पष्टीकरण करते थे बहुत ही सरल शब्दों में करते थे उन लोगों ने सन्यास किया है और उनकी भी ये ग्रोथलपमेंट देखिए मुझे बहुत खुशी हुई है और यहाँ से जाने के बाद मैं पहले एक बार उपासना करती थी दूसरी बार कभी होता था कभी नहीं, एक बार जाइय करती थी और स्वाध्याय कभी करती थी कभी नहीं और वो भी सिर्फ पढ़ती थी स्वाध्याय का तो मतलब नहीं समझाना तो यहाँ से जाने के बाद दो बार जाइय दो बार उपासना और मुझे दर्शन पढ़ने की एक तड़प यहाँ से जो शुरू हो तो जितना मुझे समझ में आता है मैं जरूर कोशिश करूंगी और संस्कृत के बारे में मुझे अभी बहुत लगता है लेकिन आचार्य शिवदेव जी और मेरी दीदी जी इनको देखकर मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ अवश्य कोशिश संस्कृति के लिए भी करनी चाहिए आ, सभी को मेरा बहुत तो बहुत धन्यवाद सभी आयोजितों को को और हर इस शिविर को सफल करने वालों आप आपका में जो बोल सकूंगी वो मैं बोलूंगी और सब में यहाँ तो सब गुरु तो जनों से नहीं ये सीखा है और मैंने तीन बार साधा यात्रा में शिविर की है वहाँ से बहुत झड़ने को मिला है और विद्युत गणों का में बहुत आभारी पहुँची मैं कुछ जाती नहीं जानना चाहती भी नहीं थी तो मेरे पति ने बहुत मुझे सहकार किया है आओ एक बार आओ फिर पता चलेगा की रेट क्या है आर्य परिवार क्या है तो मैंने थोड़े थोड़े जाने से शुरू किया और तो मैंने पूरा ही ये मोटी पूजा वाला छोड़ दिया करना चाहूंगी तो मैं नहीं करूंगी बोलती थी फिर नाना सर जी ने एक बार बोला मैं एक बार धंधे करूँ पहली बार आई मैं तो पहली बार ही आई हूँ आना तो बहुत जाती हूँ खुला फिर तो नाना साहब कोई बात नहीं आना तो फिर अपना माता पिता की सेवा करो फिर यहाँ आना है तो फिर मुझे खुशी खुशी से बात जानने को मिलती थी यहाँ तो से तो मुझे तरफ जाती थी मुझे बता था कि वहाँ जाओ तो कैसा होगा वातावरण फिर एक बार यहाँ शिफिर हुई थी उसने पता नहीं मेरे साथ कैसे बोलूंगी मैं जाऊँगी ना जाऊँ फिर परमात्मा से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे यहाँ जाने की इच्छा है तो फिर सास ने मुझे अपने से कहा आप जाना चाहते हो आप जाओ सकते हो आपकी इच्छा मेरी इच्छा पूरी हो गई ऐसे ऐसे जाते रहे और सब जनों का प्रवचन सुनती रही इससे मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिली है अब आगे भी हम और सभी के साथ सुना बहुत अच्छा लगा दिन्या। दिन्या। दिन्या। दिन्या। आपने बहुत अच्छा बताया। अब यहां पर इसको विराम देंगे, अनुभव सुनाने के क्रम विराम दे रहे हैं और विद्वानों के प्रवचनों के क्रम को आरंभ करते हुए स्वामी श्री ध्रुव जी के आशीर्वचन को हम सुनने का करेंगे स्वामी जो की दर्शन योग महाविद्यालय के वर्तमान कार्यकारी आचार्य हैं, स्वामी एक बार मिलकर ओम का उच्चारण कर